देवी भागवत आठवां तामिस्र आदि नरकों का वर्णन जो के श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं शिकार में बहुत प्रेम रखते तथा अपवित्र स्थान में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं ऐसे लाखों अधम प्राणियों को मारने के बाद जमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं दुर्नीतिपूर्ण मार्ग पर चलने वाले उन व्यक्तियों की बड़ी भारी दुर्दशा होती है जो दम्भ नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विशन नामक नरक में गिराकर कर कोड़ों से पीटते हैं जो द्विज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूध जिले से भरे हुए लाल भक्ष नामक नरकुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर्य पिलाते हैं जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते विष देते दूसरे की संपत्ति नष्ट करते तथा गाँव एवं घनों को घरों को लूटते हैं उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूध उन्हें सार मदन नामक नरक में ले जाते हैं इस नरक में सात सौ बीस अत्यंत विचित्र सार में रह रहे हैं वे उन नारकी प्राणियों को काट कर खाते हैं उन्हें इसीलिए इस नरक का नाम सार में पड़ा है इसके बाद अब अभीची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं देवर से जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं झूठी गवाही देते हैं वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से नरक नरक में गिराए जाते हैं, जा नरक बड़ा ही भयंकर है। इस आधार नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है इसी से इसे अभी कहते हैं देवर से वहा पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं उन पर गिरने से प्राणियों का सारा अंग एक एक तिल छिज जाता है परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती अतः वे बाध्य होकर उसी में पड़े पड़े कष्ट भोगते रहते हैं नारद जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं उन्हें यमदूत अयह पान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के चिंचे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं उन्हें जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है किंतु अभिमान अभिमानवश जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता वह पुरुष अधम माना जाता है मरने के बाद यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके छार करदम नामक नरक में गिरा देते हैं वहां वह असहसी पीड़ाओं को भोगता है मुनवर काम मोहित मनुष्य नरबली के द्वारा भैरव यक्ष आदि का जजन करते हैं अथवा जो स्ट्रिया नर पशु का मांस खाती हैं वे मरने के पश्चात रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं उन्होंने जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है वे सब के सब पहले से ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ रहते हैं उन्हें जब मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति उस नरक में पहुँचते हैं तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणत होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं उससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचने और गाने लगते हैं